द्रम कर्णे श्रा देवा पश्ये ओम शांति शांति भद्रं पश्येम्षवेक्रा स्थिर शांति प्रकरण के बयालीस नंबर के कारिका हो गया है जिसमें बयालीस नंबर के कारिका में शंका उठाई थी गुरुवादी ने यदि सब अजन्मा ही है कोई उत्पन्न नहीं हुआ है फिर वो जन्मादि सूत्र व्यर्थ हो जाएगा आदि महापुरुष ने बनाया है उसको और उसके पीछे श्रुति भी है जन्माद्य से कल्पना मात्र नहीं है ये तो वाह मानभूत आ जाए तो यदि जन आदि है ऐसे बहुत सारी श्रुति है सृष्टि को बताने वाली श्रुति है उत्पत्ति बता रही है और यहां बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता आजादवादी वो इस सृष्टि कैसे हो पाएगी तो डर रहे हैं। साधना नहीं हो पाएगी कुछ भी कर नहीं पाएंगे कुछ हुआ ही नहीं, क्या करना है ऐसी स्थिति और ब्राह्मणात्मवादी तो अपनी जाति भी समाप्त हो जाएगी उपलब्धि हो रही द्वैत की उपलब्धि हो रही है और उसका निषेध करना ठीक नहीं है और आचरण हो रहा है बर्मा आश्रम धर्म का पालन हो रहा है तत्त बर्मा तत्त आश्रम तत्त धर्म का पालन कर रहा है हा तो कर रहा है ये सब देखते हुए अजात बात से जो डरते हैं बात से डरते हैं सम्मार्गी है अच्छे काम कर रहे हैं उनको दृष्टि में रख के ये द्वैतवाद की श्रुतियों ने चर्चा वास्तव में उसमें तात्पर्य नहीं द्वैत का तात्पर्य नहीं है का तात्पर्य है, है। भविष्य में इधर आ जाएंगे जो बल्लाश्रमादि भी कर्म करेंगे तो अंत कर्म शुद्ध हो जाएगा अंतकर्म शुद्ध होने पर इन बातों को समझेंगे आजाद बाद की समझ तब होगी इसको ऐसा मान करके देख दीजिए आजाद बाद द्वैतवाद परिस्थितियों का इसलिए जो उस स्थिति में नहीं अभी उत्तम अधिकारी नहीं है मध्यम है मंद है उनके है परंपरा से उसी अद्वैत में पहुंचाने की दृष्टि से है ये बताया आगे कहते हैं, ठीक अंतरम गीका उदर कुर अथ तयतेमणि विकारदर्शीनाथ श्रोत्रियाम भेददर्शीयानागाह्यता आशंका पूर्वाणी शंकर महाराज श्रुति में कहा है उदरम अतरम कुर उदर पेट नहीं उलग है अरमल अंतरम उत्थ अ अरम मैने मैनेता है जीवोत्तम मैं भिन्न हूं परमात्मा भिन्न है जरा सी भेद करता है थोड़ा सा अंतर उत भेद अरम उत अंतरम थोड़ा भी यदि हो कोई व्यक्ति अतः तस्वीर स्तुति परमात्मा से मैं भिन्न हूँ यह बुद्धि थोड़ा भी करता हो भेद बुद्धि करता हो उसका भय क्यों द्वितिया भयन भगवती माने का भय हो भयन भगवती इत्यादि इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्मणी विकार दर्शी राम ब्रह्म में जो उत्पत्ति देखने वाले लोग हैं जीव की उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति विकार है इसको देखने के जिसका स्वभाव बन गया उनका भय प्राप्ति सुबह भय प्राप्ति सुनाई पड़ता है तथा चाहोत्रिया नाम अभी भेद दर्शिना यद्यपि वैदिक है ये लोग सदाचारी है जो सत्कर्म कर रहे हैं वैदिक है यदि हो तो ना अनुग्राह फिर उनके लिए अनुग्रह करने की आवश्यकता ये समा आ गई इसके उत्तर में कहेंगे न अनुग्राहता है उनके ऊपर कृपा करना चाहिए ये बोलना चाहते है टिप्पणियां छह सात की है छह में कहा तथा योग्य होने पर स्त्रो वेदर्शन सन्मारे दो प्रकार के हैं एक तो बिल्कुल अज्ञानी है और एक है के वैदिक मार्ग में लगे हुए हैं उपासना कर रहे हैं कर्मासन वेद कर्म कर रहे हैं उपासना कर रहे हैं उनको कहा गया वेदर्शित अति वेयदर्शी है होने पर भी श्रोतिया नाम सरणार्ग अवलंबित हुए श्रोत लोग हैं वैदिक मार्ग में लगे हुए लोग हैं सरणार्ग होने के कारण से कल्याणकृत हुआ वो कल्याण का अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए है, भगवान उसके उत्तर अनुग्रह करेंगे कृपा करेंगे न कल्याण के प्राप्त कर सके गीता देश से कहा अच्छा काम करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा उसके कभी दुर्गति नहीं हो तो अनुग्राह रहा है तथा तद अनुग्राह उनके ऊपर कृपा करने के लिए अभी अद्वैत में पहुंचे नहीं है उस अद्वैत में पहुंचाना है अभी उनके अंतकरण शुद्ध नहीं हो पाई इसलिए द्वैत उनको दिख रहा है तो इसलिए हाँ वो काम करो ऐसा करके उपदेश दिया गया मैंने महापुरुषों ने जो द्वैत का उपदेश किया है इस अभिप्राय से मध्यम अधिकारी को लेकर के अधिकारी को लेकर के अधिकारी के लिए द्वैत का उपदेश दिया भी है ये युक्ति हैं हैं जो बड़े पहुंचे हुए लोग क्यों उपदेश उपदेश करते हैं? करते इसलिए उनके लिए करने के कहा अभिप्राय कहा उत्तर देते हैं है मजाते कार्य का है अजाते जाति दोषा अशत सन्धिप्यलो भविष्य मजा ते स्ता भविष्यति उपलब्धा जा अजातेशताम उपलब्धा ये बीयंती अजाति अजन्म मार्ग से डरने के कारण से, भयभीत होने के कारण से जो उपलम्ब हो रहा है जगत की उपलब्धि द्वैत की उपलब्धि होने से क्या कहते हैं लोग जो लोग बीयंती विरुद्धि अद्वैत के विरुद्ध चल रहे हैं द्वैत धातु भी उपसर्ग है कि रूप है ये इतनी को जाते हैं। माने मार के जा रहे हैं है। और आजादी को समझ नहीं पा रहे को समझ नहीं पा रहे हैं और तो डर रहे उससे अजर्मा हो जाएंगे तो अगर बर्वाश्रम धर्म चल जाएगा बर्वाश्रमी चला जाएगा कुछ बचेगा नहीं इससे डर रहे जो लोग तो ये लोग अद्वैत मार्ग से विरुद्ध मार्ग में जाते हैं द्वैत मार्ग में जाते हैं किन्तु केसा जातिषा से उनके लिए जाति दोष उत्पत्ति माना है उन्होंने द्वैत माना है वो दोष सिद्ध नहीं होती किंतु थोड़ा दोष है अनुत्पत्ति में उत्पत्ति मानना थोड़ा सा दोष है फिर भी दोष नहीं माना जाता है अलग दोषों का विषय था थोड़ा सा दोष तो है अजात में जात मानना थोड़ा दोष है फिर भी दोष नहीं माना जाएगा क्यों नहीं माना जाएगा वहां से आदि में अर्थ करेंगे ठीक है हम कहते हैं नहीं कल्याण कश्चित दुर्गतिम तादगत स्मृति भगवान के गीता में बात की जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति जो तो शास्त्रीय मार्ग में लगा होगा वो व्यक्ति का थोड़ा भी काम किया हो तो दुर्गति को नहीं जाता कल्याण अच्छा काम करने वाला शास्त्रीय मार्ग से चला हो तो उसका दुर्गति उसकी दुर्गति नहीं होती कहा नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गति स्मृति है ऐसा होने से तेम तो आत्यंतिक पतरा भावे उन जो जातिवाद से डर करके उपलब्धि आदि के कारण द्वैत मांग रहे हैं उनके आत्यंतिक पतन तो नहीं है तो थोड़ा पतन तो हो ही गया उस अजात तो नहीं पहुंच पाए इसमें रह गए अल्प दोष है अत्यंतिक आत्यंतिक पतन का भाव पर निंदापत्या कश्चित दोष दोष संभव इतिहास फिर भी निंदा कर रही स्मृति उदरम अंतर पूरी अत्य से भय भरती जरा भी मानता हो उस परमात्मा में अपने में उसको भय होगा कहा निंदा है तो ये निंदा जो के अनुपत्ति से निंदा नहीं होनी चाहिए अगर उन्हें दोष हो तो निंदा नहीं करनी चाहिए निंदा करते तो निंदा के अनुपत्ति से कश्चित दोष कुछ तो दोष होगा ही उसको ये शंका है शंका करके कहा कर सम्यक कर दर्शन प्राप्ति प्रयुक्त दोषम अभ्युत अभ्यती जाती सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए है ये जो ये लोग लगे हैं अच्छे काम में भविष्य में उनको अद्वैत में पहुंचना पहुंचेंगे अंत कर शुद्धि होगी तो बातों को समझेंगे सम्यक दर्शन अप्राप्ति सम्यक दर्शन के अप्राप्ति के द्वारा हो रहा है जो अद्वैत के अद्वैत में न पहुंचने के कारण अद्वैत ज्ञान न होने से द्वैत को मान रहे लोग सम्यक दर्शन के अपराप्ति से प्रेरित हुआ जो गर्भवात बास दो अभी जाना ठीक है वो दोष है जन्म होगा गर्भवास आदि जन्म होगा किंतु तो? बिल्कुल पतन नारे पवित्रे फिर आगे का संस्कार आएगा आगे बढ़ेंगे तो अनेक जन्म समेत परम पदम हो जाएगा ये कारण क्या नारियों में नहीं जा सकता अल्प दोष है, है अद्वैत में नहीं बैठ पाया तो आगे फिर शरीर प्राप्त करेगा वो गर्भवास आदि कष्ट भोगना पड़ेगा उसको सामान्य दोष होने पर भी विशेष दोष नरक पापा एक अनुचार टिप्पणी का आत्म आत्यंतिक पतन इत्यादि नरक तिरगा पतन इत्यादा नरक में नहीं जाना है और पशु पक्षी आदि में करना है शुचि तो नाम श्रीमता अथवा अथवा योगिनामे वह कुछ गीता के ष्ट है महापुरुष क्या होगा जन्म होगा अच्छा, निंदा निंदा भावे निंदा सर्वदा सर्वदा का अभाव यदि हो, तो ने जो भय है, तय उदरम अंतरमेंट भय प्राप्ति आदि रूप निंदा भय प्राप्ति आदि जो निंदा है वो नहीं होना चाहिए दोष बिल्कुल न हो तो श्रुतिपूर्ण दोष है गर्भवास आदि रहेगा उनका अभी यहाँ से अवैध में पहुंचेगा मुक्त नहीं होना है आगे फिर होगा कि तो अच्छे कुल में होंगे मनुष्यदि कुल में होंगे ब्राह्मण आदि कुल में होंगे अच्छे पुल में जन्म प्राप्त ठीक है हमें कहते हैं अन्वयम आदर्शन पार्व रहे वक्षर में योजना कहा इसके संबंध में कहते हुए तीनों पारों में जो आए हैं हम योजना करते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं ये इत्यादि ये एवं उपलम्भा द्वैत की उपलब्धि होने से जो लोग ऐसा मानते हैं द्वैत है करके मानते हैं ये जो लोग एवं उपलब्धात उपलब्धि होने से और समाचारात वर्माश्रम धर्म का आचरण है ये दोनों के कारण से द्वैत को मान रहे हैं जो लोग समाचाराच अजात अजाति वस्तु त्रसंतो आजाति से माने आजादी जो वस्तु है अद्वैत उससे जो डर रहे डरने वाले लोग है तरस तो अस्थि जो डरते हैं जो लोग वो त्रसमत तर, डरते हुए क्या मानते हैं अस्थि वस्तु ऐसा मानते द्वैत वस्तु है अस्थि वस्तु ऐसा मानते है अस्थि वस्तु द्वैतम वस्तु पारणार्थी अस्थि द्वैत वस्तु वास्तविक है ऐसा मानते अस्थि माने पार्वाधिकम अस्थि वास्तविक है ऐसा जो लोग मानते हैं अद्वैयात आत्मनो भी उसे क्या होगा अद्वैत आत्मा से विरुद्ध मार्ग को जाते हैं द्वैत मानने से अद्वैत आत्मा भावने नहीं पहुंच पा रहे अद्वैयात आत्मनो बियंती विरुद्धमतीयंती माने विरुद्धम यंती विरुद्ध मार्ग को जाते हैं ऐसे द्वैतम प्रतिबद्ध अद्वै आत्मा को पहुंच नहीं पाए द्वैत को प्राप्त करेंगे कहा तेसाम अजाते त्राम अजातवाद से जो डरने वाले लोग हैं अद्वै भाव से डरते हैं क्यों उपलब्धि हो रही है और अजातवाद उनके दिमाग में आता ही नहीं द्वैत को उपलब्धि हो रही है और द्वैत न होता वर्णाश्रम आदि धर्म का पालन न होता तब तो अपने अपने आश्रम धर्म का पालन कर रहा है द्वैत है ये कहने वाले कैसा से डरने वाले वो तो लोग हैं उनका वैदिक मार्ग में लगे हैं बड़ा सर्वधर्म का पालन कर रहे हैं उस दृष्टि से द्वैत को मान रहे हैं वो अश्रद्धालु नहीं है चार बाग जैसे नहीं है ये श्रद्धा श्रद्धा नाम सनमार्ग अवलंब विधान सनमार्ग में लगे हुए हैं शास्त्रोक्त मार्ग में जो लगा होगा वो सनमार्ग आम है सन्मार्ग बलन सन्मार्ग का सहारा लेने वालों का जाति दोष दोषाह जन्म मान करके द्वैत दोष जो जन्म मान लिया उपलब्धि के कारण से जाति उपलब्ध करता दोषाह जन्म की उपलब्धि के कारण से आई हुई जो दोष है द्वैतवाद जो माना है न सैत संधि सिद्धि में न उपरेन्धि वो दोष की सिद्धि नहीं होती है उन्हें दोष नहीं माना जाएगा अभी चल रहे है रास्ते में रास्ते तो में चलते हुए फिसलता है व्यक्ति किन्तु तो आगे बढ़ेगा दोष नहीं माना जाता है जाति निश्चय कर लिया है द्वैत को मान लिया है धर्म में लगे हुए द्वैत को मान करके इसलिए उनके लिए दोष सिद्ध नहीं हो सकता क्यों विवेक मार्ग पर बैठता था दोष को क्यों प्राप्त नहीं होते दोष नहीं मानता है क्यों विवेक मार्ग में लग गए अभी वर्णाश्रम आदि द्वैत मान करके वर्णाश्रम आदि धर्म का पालन करते हैं उसका परिणाम यह होगा वैदिक कर्म करते हैं अंतकर्म शुद्ध होगा अंतकर्म शुद्ध हो तो तो पर वेदांत तो वाक्यों को समझेगा फिर अद्वैत में पहुंचेगा ये कहा विवेक मार्ग प्रवृत्त विवेक मार्ग में लगे हुए हैं बिल्कुल अज्ञानी नहीं है पशुभ जीने वाले लोग नहीं है वे विध मार्ग में प्रवृत्त है ये लोग इसलिए यद्यपि कश्चित दो सी भी थोड़ा दोस्त रहेगा कहाँ अद्वैत और कहा द्वैत को मान रहे हैं अजातवाद में जा मान रहे हैं उत्पत्ति मान रहे हैं कश्चित दोष थोड़ा दोष तो होगा ही सो भी अल्प है भविष्य वो भी होगा मुझे आदि तो रहेगा इसी से मुक्त तो होना नहीं ज्ञान नहीं है बलराश्रम धर्म का पाल द्वैत भाव में है तो मुक्ति तो होनी नहीं है फिर कश्चित दोषा होगा गर्भवास आदि जल्द होगा ही उनको दोष सिद्धि होगा ही प्रतिबत्ती हेतु दर्शन का प्राप्ति नहीं हुई है ज्ञान नहीं है सम्यक दर्शन सिद्धांत अद्वैत दर्शन का ज्ञान न होने के कारण दोष भविष्य रहेगा ही चार की टिप्पणी में कहते हैं नरकपाद आदि अपेक्ष किसकी अपेक्षा दोष को अल्प क्यों कहा नरकपाद में बहुत बड़ा दोष होना था तिरेक पशु आदित्य में बहुत बड़ा दोष आना था किन्तु यहाँ तो अथवा योगी नाम एवं बकले भगवत दुर्लभतर जन्म दसम गीता भगवत भगवद गीता शास्त्र जन्म का है यह जन्म महादुर्लभता है पहले वाला जन्म तो थोड़ा ठीक सरल है माने सुचीनाम श्रीमताम के योग कष्टों में अगर विषया शक्ति है ज्ञान भी ज्ञान के लिए प्रयत्न कर रहा है उस स्थिति में भी उसके नाश तो नहीं है अच्छे घरों में पहुंचेगा वहां जन्म लेगा भोगेगा बो, वहां ऐसे करके चलेगा और दूसरा वाला जो विरक्त तो होगा ज्ञान मार्ग में चला था विकसात्मक विरक्ति भी है उसकी वो भी पूरा कर नहीं पाया इस पे तो योग अपराप योगशतिम ताम प्रतिम कृष्ण का ऐसा हुआ है इस मार्ग में लगा था कर्म छोड़ दिया उपासना छोड़ दिया ज्ञान मार्ग में लगा था ज्ञान पूरा हो नहीं पाया इस स्थिति में शरीर पात होता है क्या होगा उसकी स्थिति क्या होगी कर्म से स्वर्ग मिलना था वो भी उसने किया नहीं और उपासना से मिलना था ब्रमलोका है अगर ज्ञान हुआ होता तो मोक्ष होता मोक्ष के अधिकारी बना नहीं कर्म के फल उसको मिलना नहीं कर्म किया नहीं है उपासना उसने की नहीं उपासना का फल मिलना नहीं क्या गति होगी उसने कच्चिम नौभ्रष्ट छिन्ना भ्रमश्य अप्रतिष्ठ हो महाबाहो विमुडो ब्रह अर्जुन ने प्रश्न किया क्या बादल के तरह छिन्न तो नहीं हो जाएगा समुद्र से बाष्प उठा था बादल बन के आया था जल दर्शाने के लिए हवा का झोंक लगा तितर हो गया ना समुद्र में रहा हो पानी ना जमीन में गिर पाए बादल पानी का समुदाय हो बाष्पगन का समुदाय है कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है समुद्र से जो बाष्पगण उठता है बादल बनता है पृथ्वी में बरसा के लिए ऊपर जाके गिरना है किंतु कभी वो गिर नहीं पाता समुद्र से ऊपर आया और धरती पर आने से पहले ही छिन्न हो गया बादल के कारण ऐसे उन वेगों के तरह तो नहीं होगा छिन्ना भ्रम ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा तो नहीं होगा ऐसा अर्जुन ने प्रश्न किया उस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने कहा पार्थ नहीं बेह महाुत्र बिना सस्प्य विद्यते नहीं कल्याण से दुर्गति पाथ निये इसकी नहीं एक रहे शिलसिला तो सम्य वर्षा प्रति यू हेतुभ्या अस्तिव तदूषा भाग्य की यही है आगे कौन दोषोपे चतुर्थपात्री का ही कल्याण अन्वय आदर्शन पादान अक्षमय चतुर्थ पात्रम चाह यद्यपि यद्यपि कश्चित दोष यद्यपि थोड़ा सा दोष है फिर भी भयंकर बड़ा दोष नहीं उनके लिए गर्ववास आदि तो होगा ये ही मुक्त होना नहीं अभी ज्ञान ज्ञान ज्ञान मुक्ति ज्ञान नहीं हो पाया द्वित मार्ग लग गए तो कश्चित दोषा सोपी अल्प है भविष्य इत्यादि कहा था कहते हैं चतुर्दन ब्यास आगे कश्चित निंदा अनुप्रति सूचित इत्यादि कश्चित दोषों कहा ना कश्चित शब्द निंदा नहीं होनी चाहिए अगर दोष न हो तो निंदा नहीं करती सूती सूती निंदा कर रही कौन उदरम अंतरम पूर्व भयम ऐसा निंदा किया दिन भयम भगवती निंदा नहीं होनी चाहिए निंदा हो रही है इसके मतलब थोड़ा दोष तो है फिर भी ऐसा दोष नहीं जो नरक पात हो जाए या पशु आदि शरीर में जाना पड़े ऐसा नहीं अच्छे घर में पहुंचेगा योगियों के कुल में जाएगा जो सदाचारी होगा जन्म से ही ऐसे जो ब्राह्मण कुल योगी माने सन्यासी में नहीं सन्यासी क्या पहला नहीं होते हैं तो योगी शब्द का अर्थ हुआ सदाचारी जो सदग्रहस्त जिनको बोलते हैं तो वहां पर वो जन्म से ही उसको अपने को संस्कार मिल जाएगा उद्बोधक मिल गए माता पिता वहीं से सिखाने लग गए आगे बढ़ेगा ऐसा योगी का कुल आए ये योगी माने कोई सन्यासी आने नहीं समझ सदग्रस्त जिनको बोलते सदाचारी एक सामान्य सूची नाम श्रीमान के घर होता है वो तो विरक्त नहीं, दूसरे आगे टीका है, तो हेतु दोई से, से अस्तित्व उत्तम तद दो हेतु दे करके द्वैत है कहा था उपलब्बा सदाचारा ये दो हेतु दिया था एक तो उपलब्धि होने से और बर्णाश्रम धर्म का पालन होने से द्वैत है शंका थी दो हेतु यही है यद तू हेतु दो हेतु के द्वारा पूर्व कार्य में दो हेतु दिया था बयालीस कार्य का बयालीस कार्य में कोई हेतु है। हेतु दो थी। जिस हेतु के द्वारा द्वैत है उपलब्धि भी नहीं होती उपलब्धि न होते हुए उपलब्धि जैसी होती है जैसे जादूगर आया शहर में उसने अपने माया से हाथी बना दिया माया हस्ती का थी उसने माया के द्वारा रचित हस्ती वास्तविक हस्ती नहीं है फिर भी उस जब तक हम खेल देखते हैं उसकी उपलब्धि होती है दर्शन का विषय होता है और हाथी का आचरण भी वो करता है घूमता फिरता हुआ दिखाई पड़ता है और हमें भय भी होता है हाथी देखकर उपलब्धि भी है समाचार भी किंतु फिर भी वो वस्तु नहीं होती इसी प्रकार उपलब्धि होने से व्यावहारिक द्वैत भी वस्तु नहीं होगा जैसे प्रातिभाषिक द्वैत में देखा है उपलब्धि भी हो रही है माया अस्थि इंद्रजालिक अस्थित हो। जादूगर के द्वारा बनाया गया हाथी होगा उस हाथी में उपलब्धि हो रही दर्शन हो रहा है उसको दृष्टांत बना रहे हैं बनाने वाले है। उपलब्धि में आचरण तो हो रहा है हाथी का आचरण हो रहा है होने पर भी हाथी नहीं होता इसी प्रकार ये जो तो व्यावहारिक द्वैत है यहाँ भी उपलब्धि और आचरण होने मात्र से ये नहीं होता जैसे वो नहीं होता माया अस्थि नहीं है वैसे ये भी नहीं है द्वैत नहीं है वास्तव में आजादा ये कर्मचार ये कहातम बयालीसवें कार्य का तो द्वैत माना था समार्ग उन्होंने द्वैत है उपलब्धि होने से और सदाचार वर्णाश्रम धर्म का आचरण होने से कहा था उसका है है कार्य का माया उक्त माया कार्यकमा उपलब्ध उपलम्बात समाचार अस्थि वस्तु तथा यथा उपलब्धात समाचारात माया हस्ती उच्यते जिस प्रकार ऐलिक हाथी है ऐसा कहा जाता है प्रातवाषिक सत्ता वाला है तो उपलब्धि हो रही उसको उपलब्धात समाचारात आचरण में हाथी का व्यवहार हो रहा है। हाथी के साथ जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसा व्यवहार हम कर रहे हैं थोड़ा दूरी बनाए के रखते हैं व्यवहार हो रहा है उपलब्धि भी हो रही है आचरण भी हो रहा है उन्हें मात्र से माया हस्ती कहा जाता है माया हस्ती भी उपलब्धि और आचरण का विषय बना हुआ होता है जिस प्रकार ये होता है यह प्रातभिक सप्ताह होगी अब व्यावहारिक सप्ताह आप जिसको द्वित मानने जा रहे हैं उपलब्धि होने से और आचरण होने से ये तो मान रहे ना वहां भी उपलब्धि हो रही है आचरण हो रहा है किन्तु वो है कि नहीं माया व्यावहारिक विषय जिस प्रकार मानते है, है तो तो उपलब्धि मान, मान होने से और आचरण होने से वस्तु है कह रहे हैं वास्तविक वस्तु नहीं है जैसे वो वस्तु न होते होते उपलब्धि समाचार है कौन माया अस्थि ऐलिक अस्थि उसी प्रकार व्यवहारिक भी ऐसी नहीं है वो तो प्रादिभाषिक सत्ता को दृष्टान्त बना दिया और व्यावहारिक सत्ता है साध्य है केवल बोला जाता है वस्तु तो नहीं देता वस्तु न होने पर भी उपलब्धि और आचरण का विषय बन जाता है कहा देखा कुछ है, माया हस्त में देखा है जादूगर ने तो बना दिया उसमें देखा है वैसे ही वास्तव में व्त नहीं है जैसे वहां पर हाथी वास्तव में नहीं है उपलब्धि का विषय होने पर भी आचरण का विषय होने पर भी जैसे नहीं है ठीक इसी प्रकार ये जाग्रत विषय जितने भी हैं द्वैध विषय है, जाग्रत विषय ये भी उपलब्धि और आचरण मार्ग से सत्य होना ठीक है वस्तु नहीं न होते हुए बास्ते विवेक के दृष्टि में वस्तु नहीं होते है, तो एक है। ठीक हमें कहते हैं श्लोक बयावर्त्याम आसमाम अनुत इस, इस कार्य द्वारा द्वार खंडनीय जो शंका होगी उसको अनुवाद करेंगे पहले उसके बाद दोस्त, दोस्त है। करके में उपलब्ध समाचार को ऐसा नहीं मान रहे है, है सभी लोग मान के चलते हैं उपलब्धि और समाज समय का प्रामाणिक विषय है नाचार हो प्रमाणत्व तो, तो प्रमाण है प्रामाणिक विषय है प्रमाण होने से अस्थि एवं द्वैतम वस्तु द्वैत वस्तु है पारमार्थिक मानना चाहते हो क्या मानते है वास्तविक है द्वैत वस्तु वास्तविक है सिद्धांति कहते हैं तो हैं ना ऐसा नौ। नहीं पारमार्थिक्वैत पारमार्थिक नहीं हो सकता न क्यों उपलब्ध समाचार और व्यविचार उपलब्धि और समाचार आचरण द्वारा व्यविचार करता है कहाँ व्यविचार करता है जहां पर वास्तविक नहीं है वहां भी होता है कहाँ होता है माया अस्थि व्यविचार है वास्तविकता को जहां अभाव होगा वहां भी ये दोनों धर्म दिखाई पड़ते हैं उपलब्धि और समय का आचरण द्वारा विचार कर है हैं में भी व्यवहार और ये उपलब्धि हो रही है कौन माया वास्तविक अवस्तु है ठीक इस प्रकार द्वैत है में होता है केवल उपलब्धि और आचरण होने मात्र से द्वैत को सत्य मानना ठीक नहीं है जैसे तो उपलब्धि नहीं, तो नहीं है कहा माया अस्थि में वहां बैठा हुआ है कौन उपलब्धि और समाचार को तो बैठा सा वृत्ति हित्व इसके द्वारा द्वैत सिद्ध नहीं कर सकते उल्टा था क्यों क्या था द्वैता द्वैता सत्यम उपलब्धे अथवा समाचारा यही तो हेतु का द्वैत सत्य है, है। उपलब्धि होने से अथवा आचरण होने से तो यहाँ पर द्वैत असत्य द्वैत है वहां भी साध्य के अभाव है जहां सत्यत्व तो का अभाव है माया में वहां भी हेतु बैठा अभाव और वृत्ति हेतु व्य विचार गो इस तरह प्रथम व्यविचार उचित व्यभिचारात बोल दिया तो पूर्वाद पूछता भारत कैसे व्यविचारी हेतु होते हैं तो ना उपलब्धि हो रही द्वैत की और आचरण हो रहा है तो कैसे व्यविचार होगा इसे द्वैत की स्थिति होगी सत्य द्वैत की उच्चत सिद्धांत कहते उच्च देखो जहां पर सत्यत्व तो नहीं है वहां भी ये उपलब्धि और समाचार हेतु बैठे हुए होते।, होते है कहा होते है दिखाते है उपलब्धते ही माया हस्ती माया हस्ती की उपलब्धि होती है इंद्रजालिकस्ती माया हस्ती का अर्थात इंद्रजाल जादूगर के द्वारा दिखाया दिखा हुआ हस्ती उपलब्ध होती है उपलब्धि कैसा उपलब्ध होती है हस्ती इव हस्ती तो नहीं है वो हाथी तो नहीं है हाथी जैसा उपलब्ध तो हो जाता है वैसे ये भी द्वैत नहीं है द्वैत जैसा है इसलिए ये ही द्वैतम इवती है बोलती है तथा इतना इतर पश्चिद इत्यादि बोलती है द्वैत वास्तव में है नहीं द्वैत जैसा होता है तो माया हस्ती हाथी जैसा हस्तिन थी लोग जैसे व्यवहारिक हाथी में व्यवहार करते हैं उसी प्रकार वहां भी आचरण करते हैं किसने वो जो इंद्रजाल में देखने वाले खेल देख तमाशा दे, देखने वाले बैठे हुए लोग वैसे आचरण करते हैं समाचार थी बंधुन बंदना आरोह आदि हस्ती भी धर्म अस्तित्व वहां भी बंधन बांधता है वो जादूगर उसको बांधता है उसमें चढ़ते है व्यक्ति चढ़ते हैं ऐसा दृश्य दि, आता है आचरण होता है उस हाथी में जादूगर जब खेल दिखाता है हाथी बना के नहीं छोड़ेगा हाँ उसको बांधेगा आदमी चढ़ेंगे घुमाएगा सब कुछ करेगा आचरण होता है उपलब्धि भी होगी आचरण हो रहा है समाचार अंत लोग आचरण करते हैं उस हाथी में उस काल में आचरण करते हैं किस काल में जिस काल में हाथी दिख रहा है माशा देख रहे हैं वहां पर जादूगर दिखाएगा जो को बंधना आरोहण उसको बांध रहा उसके ऊपर बैठना इत्यादि हस्ती संबंधी ये धर्म है हाथी संबंधी जितने धर्म है वह आचरण होता है होता है वहां पर धर्म हस्ती वो धर्म सारा हो रहा है वहां इसलिए वहा उसको हस्ती शब्द से कहा गया वास्तव में हाथी है नहीं वहां नहीं असम न होता हुआ भी हस्ती शब्द का प्रयोग हो जाता है हस्थि जैसा व्यवहार हो जाता है या था। ये तो दृष्टांत है प्रातिभाषिक सत्ता को दृष्टांत बना सत्ता है उसका खंडन जैसे वो है अच्छा। टिप्पणी है तब पारमार्थिक अभिमत व्यवहारिक हस्ती व सिद्धांत बोलते तुम जो द्वैतवादी हो तुम जो पारमार्थिक रूप से अभिमत है द्वैत को क्या मानते वास्तविक मानते हो तुम लोग तब न तो मामा मेरा नहीं सिद्धांतिका नहीं जो द्वैतवादी लोग उनके लिए कह करे तब पारमार्थिकत्व अभी पता व्यवहारिक तुम पारमार्थिक रूप से मानते हो है वो तुम्हारा व्यवहारिक है पारमार्थिक नहीं है व्यवहार में दिखाई पड़ता है जैसे वो प्रातिभाषिक सत्ता वाला होता है व्यावहारिक तो है व्यावहारिक हस्ती के समान पारमार्थ है तो नहीं हस्ती हस्ती के समान है लोग हस्ती न समाचार इत्यादि आगे कहते हैं तथे उसी प्रकार उपलब्धि भी हो रही है उसके उसी प्रकार उपलब्धि होती है हाथी ये ये जो जाग्रत वाला है वो तो प्रातिभाषिक सत्ता वाला है तुम्हारे तो यहाँ के जो जो, जो भी द्वैत है उसी प्रकार उपलब्धि है जैसे प्रातभाषिक सत्ता में उपलब्धि है उसी प्रकार ये व्यावहारिक सत्ता वाला द्वैत भी वैसे उपलब्धि है तथा ही वोलम्बा वो दृष्टान्त हो गया अब सिद्धांत करना रहे वैसे उपलब्धि समाचार आता और समाचार भी आचरण भी वैसा ही है जैसे उस हाथी में बंधन आरोहण आदि हो रहा है यहाँ भी होता है ये सब काम होता है भेद रूपम अस्थि वस्तु इसलिए इसलिए द्वैतम द्वैतम भेद रूपम अस्थि वस्तु उचित इसलिए लोग की मान्यता हो गई है कि समाचार होने से और उपलब्धि होने से द्वैत रूप वस्तु वास्तविक है ऐसी बुद्धि हो रही है द्वैतम भेद भेदस्वैत है है है है के द्वारा कहा जाता। के कहा जाता नंबर आकाशाद विशेष आकाश दायु तेज जल पृथ्वी इत्यादि जो है, यह है बस्तु। क्यों आचरण होता है सामचारो दुस हेतुव इसलिए देखो दो उपलब्धि और आचरण ये दोनों उपलब्ध उपलम्ब समाचार हो द्वैत वस्तु सभावे हेतु न भवते ये दोनों हेतु नहीं बनते क्यों वहां विचार कर रहे हैं कहा प्रादिवासिक सत्ता माया अस्त्र ये दोनों हेतु नहीं कर सकते इसको लेकर के द्वैत सत्य है सिद्ध नहीं कर सकते असत्य द्वैत में भी दिख रहा है कहाँ दिख रहा है प्रादी मायास्त्र में दिख रहा है ये दोनों बंधन समाचार ये उपलब्धि और समाचार दिख रहा है इसी प्रकार है इसके द्वारा यह सत्य है नहीं कर सकते कहा चार ये दोनों हेतु और समाचार हेतु दोनों व्यविचारी कहा माया रास्ते में दिखाई पड़े सत्ता वाले में ऐसे दिखाई दे रहे वहां असतह होते हुए बताओ ऐसे ही है इसलिए इसको सत्य ने नाम सकते बताया ठीक व्यविचार से असिधम आशंक्य का हमारा व्यविचार असिद्ध है सिद्ध नहीं होता वो, वो तो ठीक है वहां पर है हमारे यहां नहीं ऐसा शंका करके खंडन करते हैं कथम पूर्वाधिक वो करे कैसे व्यविचार है सिद्धांत ने बोला था नंब व्यविचार उपलम्ब समाचार व्यविचारा बोला था व्यविचार सिद्ध नहीं है सत्य है ये तो ही नहीं है ऐसा सब पूर्वाधिक कथन में व्यविचार उच्चे प्रश्न किया तब कहा उपलब्ध देखो नो वहा वहां भी मिलता है माया हस्ती में उपलब्धि आचरण वहां भी मिलता है जहां वस्तु नहीं है हाथी नहीं है वहां भी मिलता है ठीक तो है ठीक में कहा उपलब्ध समाचारो माया हस्ती ने वस्तुत्व भावी बहुत ये दोनों देखा है मायावय जो हाथी है माया के द्वारा रचित्व आती है अज्ञान आती है जो उसमें भी उपलब्धि और समाचार आचरण दोनों के बंधना आचरण है उपलब्धि देख रहा है ये दोनों समाचार उपलब्ध समाचार हो मायामय हस्ती माया मय हाथी है उसमें भी वस्तुत्व अभावी तो भी वस्तुत्व न होने पर पूर्व तो वस्तु नहीं है जादूगर को जो तो तो दिखाया हुआ वस्तु नहीं होता उसमें भी ये दोनों धर्म दिखाई पड़े ये भी विचार है तथा द्वैते न तय अस्थि वस्तुत्व सहनगत इसलिए जागृत जो द्वैत है व्यावहारिक द्वैत जिसको सत्य मान रहा हो यहां भी वो दोनों में वस्तुत्व का साधक नहीं होगा द्वैत को वस्तु सिद्ध नहीं कर पाएंगे कौन उपलब्धि और समाचार जैसे अवस्तु अबस, में वो दोनों धर्म दिखाई दिए माया माया अस्थि में इसलिए द्वित में सिद्ध नहीं कर सकते वस्तु साधक तो विधि को संघर्य दिखा दसमादिति कहा पांच द्वैत आकाश आदि प्रबंधन ये सत्य द्वित सत्य मानने वाले लोग आकाश आदि प्रबंधन को द्वैत मानते हैं तो उसमें भी बैठ सकते उपलब्धि और समाचार के द्वारा इसको सत्य घोषित नहीं कर सकते असत्य तो भी दिखाई पड़ा टीका है है। भूत दर्शन अवस्तम निमित्त अनेक तत्व उतम श्लोकम एक मन विज्ञानवादी बौद्ध ने जब बाहर बौद्धों का खंडन किया था प्रज्ञप्ते समय युक्ति दर्शनार्थ निमित्त से अन्यते भूत दर्शनार्थ ऐसा कहाता है पच्चीसवें कार्य का भूत दर्शन अवस्तम बेना हम वास्तविक दर्शन को देखते हैं जब घट को देखना चाहते हैं तो घट नहीं मिलता हमारे दृष्टि में हमें क्या मिलने मिलती है जब कारण भाव में दृष्टि जाती तो कार्य भाव हो जाता है ऐसे करके करके जहां तक जाकर के सारे शब्द का अर्थ का अभाव हो जाएगा वो विज्ञान एक ही विज्ञान है क्षणिका है ऐसा कहा था दर्शन दर्शी युक्ति दर्शन वाला नहीं है तुमने कहा युक्ति कहा युक्ति संकल्प आदि का अनुभव कष्ट का अनुभव के कारण द्वैत को मानना पड़ेगा बाह्यार विषय तो है यद्य हमारा मत नहीं, नहीं है सिद्धांत नहीं है अन्यवादियों को कहा है द्वैत फिर भी मानना पड़ेगा करके कहा था तो। सौतांतिक वैवाशिक ने कहा था उसका खंडन किया था विज्ञानवादी ने युवाचार ने कहा था मैंने पच्चीसवें कार्य भूत दर्शन अवस्तम्भ है न निमित्त से भूत दर्शन को लेकर के जो निमित्त थे वह जो संकलेश थे जिसके कारण बाह्य वस्तु को मानना था हमने खंडन कर दिया है कहा तक यह तक लेकर के उसका विस्तार हो गया ये चौवालिस श्लोक तक विस्तार हो गया कार तक विस्तार हो गया भूत दर्शन कहा और संप्रति अब आगे क्या बोलना चाहते हैं भूत दर्शन उपाय भूत दर्शन का मान यहा करते हैं माने जब बौद्धों ने कह दिया था कि भूत दर्शन के कारण हम उसको नहीं मानते हैं एक जो कहा था हम यथार्थवा दिया हमारी जो तो वेदांतियों ने उसको अनुमोदन किया था ठीक है आगे जाकर के वेदांतियों ने उसका खंडन किया था जैसे विषय नहीं है वैसे उत्पन्न विषय उत्पन्न नहीं होता उसी प्रकार विज्ञान भी उत्पन्न नहीं होता यही विज्ञानवादी बहुत खंड किया विषय पैदा नहीं होगा उसी प्रकार चित्त मन विज्ञान भी पैदा नहीं होता यहीं पर विज्ञानवादी को हराया गया था अब जो भूत दर्शन का समापन करना चाहते हैं कहा टिप्पणी यही निवित इत्यादि शति तम कारिका उत्तरार्धता पंचविंशति मान पचीसवें कारिका के जो उत्तराध था निमित्त निमित से निमित भूत दर्शन पच्चीसवें कारिका के जो उत्तरार्ध भाग है इसके द्वारा पंच विंशति तम कार्य का उत्तरार्थ तक उत्तरार्ध उत्तरार से आरंभ किया आरभ्य द्वात्रिश श्लोक पर्यतम बत्तीस श्लोक तक क्या किया बत्तीसवें कारिका तक साध सप्तलोके सात श्लोकों के द्वारा 25 का आधा आगे आगे है पच्चीस में 6 और है। निमित्त से अन होता ये सिद्ध किया था पच्चीसवे कार्ध से लेकर के बत्तीसवें कारिका तक तो। निमित्त निमित्त नहीं बनते ऐसा करके इस प्रकरण कहा त्रयत्रिशत सताश्च त्रयत्रिशत चतर चतुस्तर पर्यंत क्या तेतीसवें कार्यिका से लेकर ले के अब जो चौवालीस कार्य आई है यहाँ तक तेतीसवें लेकर के यहाँ तक द्वारी बारह कार्य शुरू गई तथ प्रबंधत उसी का विस्तार किया निमित्त से अनियो तो को तो जो कहा था पच्चीसवें से लेकर के बत्तीसवें तक तो उसी का विस्तार किया तेतीसवें लेकर के चौवालीस तक निमित्त अनियमित होते करके यही विस्तार किया ये बता रहे यही समाचार के बता आगे जाभास तथा अजाचलमस्तु दिमा शांत तो जात्या चला जाभा अजमस्तुत्व विज्ञान शांत पहले उत्तराद्ध ले लेना बाद में पूर्वाब्ध लेना अजा अचला अचलम अवस्तुत्व वास्तव में जो विज्ञान अजन्मा है उत्पन्न नहीं होता अचल है भू है व्यापक है चल चल नहीं सकता वास्तव में वस्तु नहीं कर गड़ादी वस्तु जैसे नहीं है न होते हुए तो भी वो विज्ञान शांत है अद्वय है होते हुए भी जातियाभाषन जन्म का आवास होता है जैसे हेतु तो आवास होता है उत्पत्ति का आवास, जैसे रजु में सर्प उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति का आवास है इस प्रकार विज्ञान जो उत्पन्न हुआ जैसा लगता है जाती अजन्म होने पर भी जन्म का आभाष हो जाता है उत्पन्न नहीं होता फिर उत्पन्न हुआ जैसा लगता है और चला चलाभाषम अचल है डिबू है वो विज्ञान क्षणिक विज्ञान ऐसा नहीं अल्प विज्ञान नहीं है डिबू है त्रिकाला बाधित विज्ञान है आत्मरूप विज्ञान फिर भी वो चलता जैसा होता है मनुष्य आदि शारी रूप से चलता जैसा होता है जैसा लग रहा है यही यह कारण वस्तु आभाषम वस्तु न होता हुआ भी वो विज्ञान कोई वस्तु भी नहीं होता वस्तु न होते हुए भी वस्तु के आभाष हो रहा है वस्तु जैसा दिख रहा है मनुष्य आदि जैसा दिख रहा है ऐसा दिख रहा है जैसे रज्जु में सर्प न होता हुआ भी सर्प जैसा दिखता है होती है ठीक इसी प्रकार है वो विज्ञान एक है उसे में सारे दिख रहे हैं चलन क्रिया दिख रही है जन्म दिख रहा है मन शरीर पैदा होता विज्ञान में आरोप हो गया पैदा होना जैसा लगा और शरीर आदि चलते तो विज्ञान चलता हुआ ऐसा लगता है वस्तु न होता है वस्तु जैसा लगता है वास्तव में शांत है है विज्ञान शांत अद्वयम वास्तविक स्वरूप ऐसा है उसका स्वरूप क्या है अज है अचल है अवस्तु है शांत है है आपका तो स्वरूप विज्ञान दिशा है ये बताए अच्छा ठीक में श्लोकाक्षराणी आकांक्षा द्वारा विपृति कारिका के शब्दावली का जिज्ञासा के माध्यम से व्याख्या करते हैं पहले जिज्ञासा हैं रखा किन परमार्थ सद वस्तु यदास्पद जात्यादि इत्यादि है शंका हो रही है महाराज फिर परमार्थ सर्वस्तु तो क्या है जिसमें आश्रित हो रहे हैं जाति आदि जन्म आदि तो जिसमें आश्रित हो रहे जिसमें दिखाई दे रहे हैं परमार्थ सद क्या है जैसे रज्जु होती है तो सर्प का आस्पद बन जाती है सर्पादि कल्पना हो पाती है वैसे जात्यादि आधार के कल्पना का अधिष्ठान क्या है फिर तो सद वस्तु क्या है ये प्रश्न है क्यों पुनः परमार्थ सद वस्तु वास्तविक सद वस्तु क्या है फिर या जो सद वस्तु यद मान सद वस्तु यदास्पदा जात्यादि असदुद्ध है जिसमें असदुद्धि हो रही है जन्म आदि मान रहे जन्म मान रहे चल मान रहे वस्तु मान रहे असम बुद्धि है जिसमें आश्रित हो रहा है, वो क्या है? ये ये है, है? सब क्या क्या ये ये प्रश्न, प्रश्न उत्तर दो नंबर ने कहा जिस जिस अधिष्ठान वाले ये तीन दिखाया क्या क्या दिखाया जात दिखाना चल दिखाना वस्तु दिखाना जिसपे आश्रित आश्रित हो रहे जैसे में जाता है है है आस्पद होती होती आश्रय आश्रय इस प्रकार इनका वो क्या जिज्ञासा क्यों वास्तविक है क्या यदास्पद जिसमें आश्रित हो रहे जाति आदि वस्तु तो नहीं है बुद्धि बने भ्रांति है असत बुद्ध ये इत्यादि कहा दो नंबर सर्प बुद्ध है जाति आदि सारे भ्रांति है वस्तु नहीं ब्रह्म ज्ञान है जैसे रज्जु में सर्प होना ब्रह्म ज्ञान है वैसे ही वस्तु नहीं तो अधिष्ठान क्या है ये पूछा तो उत्तर दिया अजाति सत जाति वा वास जातिया वासन अजन्मा होता हुआ जन्म वाला जैसा होकर के वास रहा आत्मा जन्म है किंतु तो ये ये पैदा हो गया तो पैदा होने जैसा हो गया शरीर आदि उपाधि उत्पन्न होने से उत्पन्न हुआ जैसा जैसे रज्जु सर पर रज्जु पैदा नहीं होती न होती हुए भी पैदा हो गई ऐसा लगता है जाति अभाषण अजाति सर जाति जाति जातिवत अभास अजन्मा होता हुआ जन्म वाला जैसा होकर के बाजता है नहीं जन्म वाला जैसा होकर भाजता है जा इसी प्रकार था देवदत्व जायते बोलते देखो देवदत्व जायते बोलते हैं देवदत्त शब्द का एक बातच्यार्थ होता है एक लक्ष्यार्थ होता दो होता है देवदत्त गांव को जाता है बोलेंगे तो शरीर को लेकर के प्रयोग होगा देवदत्त तो गांव को जा रहा है कौन जा रहा है शरीर बाच्यार्थ में प्रयोग होगा देवदत्त स्वर्ग चला गया किसको बोलेंगे देवता तो क्या शरीर है या और कोई है शरीर तो ये जला दिया उसका कौन गया तो आत्मा को लेकर के बोलना पड़ेगा देवता तो स्वर्ग गया ऐसा बोलेंगे तो अब तो व्यक्ति तो जा नहीं सकता वो तो यही कृपीढ़ भस्म संख्या तीन में कोई हो गया है या तो वो बिस्टा बन गया होगा पक्षियों ने खाया होगा तो जला दिया होगा तो राख बन गया होगा नहीं तो कीड़ा कीड़ा बना होगा तीन में से गति है तो कौन होता लक्ष्यार्थ का कथन होता है तो यहां पर ये बोलना चाहते हैं वो आत्मा पैदा ना होता हुआ भी पैदा हुआ जैसा होता है उपाध्यार्थ को लेकर उपाधि को लेकर तथा देवदत्तो जाए थे जात्याभाष वास्तव में आत्मा पैदा नहीं हुआ है शरीर पैदा हुआ वहां पर आत्मा को बोलते देवदत्त जाए थे देवदत्त पैदा हो गए ऐसा बोला गया आजादी होती है जाए थे तीन नंबर की टिप्पणी देवदत्त लक्ष्य चेत देवत जाहित में वो जो देवतत्व के शब्द का लक्षार्थ जो चेतन है उसमें आरोप हो जाता है देवतत्व जाहित करके पैदा हो गया करके चेतन में होता है देवदत्त शब्द का जो लक्ष्यार्थ होगा बातचीत नहीं रहे? वो चेतन में प्रयोग हो जाता है जाती भाषा में जन्म न हुआ भी जन्म मान लेते इसी प्रकार चलाभाषम चलम इवा आभाष चलता हुआ सा लगता है इति यथा तो जैसे देवदत्त चलता है बोलते हैं वहां पर वो देवदत्त के जो लक्ष्य है उसमें आरोप किया जाता है चलता है वास्तव में वो चलता नहीं है उपाधि चल रही है इस चलावासम चलम विवाह यथा सय देवत्ता गिहा चार किलो गुण में सक्ष जो लक्ष्यर्थ देवदत्त शरीर में उसमें आरोप कर दिया जाता है देवदत्त जाता है, है। धर्मी ऐसा प्रयोग करते हैं वस्तु आभाषम वस्तु द्रव्यम धर्मी वस्तु कहते हैं द्रव्य जो धर्मी होगा धर्म वाले को वस्तु कहा जाता, जाता है धर्मी को कहा जाता है वस्तु तत्व आवास वस्तु आभाषण उसको वस्तु आभास बोला ऐसा यथा सैव देते गौरव निर्भय दे जैसे देवदत्ता गोरा है देवदत्त काला है इत्यादि बोलते हैं गौरव दीर्घ लंबा है देवदत्ता ऐसा बोला जाता है तो वो देवदत्त लक्ष्यार्थ आत्मा में आरोप करके बोला है वस्तु नहीं वस्तु का आभाष करनी है गौरत्व दीर्घत्व धर्म वहां लक्ष्य में देवदत्ता शब्द का लक्ष्यार्थ में प्रयोग करते हैं बाच्यार्थ में वो बाच्यार्थ के धर्म है वहां पर आरोप करनी है, है आत्मा इसलिए वस्तुआभास जाता है जाए के ऐसा बोलते हैं देवदत्ता कैसा प्रयोग होता है देवदत्ता जाए थे ये चल चल रूप से दिख रहा है आत्मा और देवदत्ता स्पन्दे चलता है चलाभाष हो रहा है और दीर्घ देवदत्त वस्तु लग रहा है दीर्घ है लंबा है गौर गौर माने देवदत्त शब्द का जो लक्ष्यार्थ आत्मा में प्रयोग हो रहा है ऐसा प्रयोग हो जाता है गौरह इत एवं आवास इस प्रकार से आभाष हो जाता है वास्तव में परमार्थ तस्तु अजम अचलम अवस्तुम अद्रव्यम है वास्तव में तो आत्मा ऐसा है ऐसा होता वो आत्मा अज है अजन्मा है अचल है अवस्तु है और अद्रव्य है द्रव्य नहीं ऐसा आत्मा है देखो ये जो आत्मशब्द का प्रयोग जो तत्त हम शब्दों का प्रयोग करते जीव को क्या मानते हैं कुछ महाअज्ञानी लोग हैं तो शरीर से अतिरिक्त तो कुछ मानते ही देवदत्ता आदि शब्द का अर्थ देवदत्त ही होता है ये शरीर गया तो अभी कुछ रहा नहीं चार भाग तो ही बोलेंगे कुछ नहीं है देवदत्त मान यही है इसका लक्ष्यार्थ कुछ नहीं मानते किंतु शास्त्रीय संस्कार जिनको होगा वो लक्ष्यार्थ में जाते हैं देवदत्त चले गए मैंने देवतत्त गए मैंने शरीर नहीं गया वो देवदत्ता शब्द का अर्थक लक्ष्यार्थ में प्रयोग कर जाती है शास्त्रीय संस्कार उनको लेकर क्या चर्चा होती है कहा किल तथ वो क्या है वो वस्तु कहा एवं प्रकार विज्ञान विज्ञप्ति वो वस्तु वास्तव में यह है न वो जातीवाभाष है न चलाभा है न वस्तुभाष है अजन्मा होता हुआ ऐसा हो रहा है अचल होता हुआ ऐसा हो रहा है और अवस्तु होता हुआ वस्तु जैसा लग रहा है वास्तविक क्या है वो बताते हैं तथ एवं प्रकार वो इस प्रकार का जो वस्तु है विज्ञान विज्ञप्ति वो तो ज्ञान मात्र से रूपा है विज्ञान कुछ जन्म है न वस्तु है न चल है विज्ञान स्वरूप है ये कहा जात्यादि रहित शांतम ये तीनों धर्म जहां नहीं होगा वो शांत होगा जाति न हो चलायमान न हो वस्तु न हो वो शांत होगा जात्या जात्यादि रहित जन्मादि का अभाव होने के कारण जन्म नहीं चल नहीं वस्तु न होने से शांत है शांतम अतए इसलिए जात्यादि जब नहीं है इसलिए अद्वय वास्तविक यह है ये सारी कल्पना का अधिष्ठान एक ही वो के ज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा है अजातवाद ये सिद्ध होता है ये बता रही अतए टिप्पणी पाँच पांच में कहते हैं एवं प्रकार ये दृढ़ धर्म आरोप आरोप अधिकरण मान जाति धर्म चल चलायमान धर्म वस्तु धर्म का आरोप जिसमें किया जा रहा अधिकरण है वास्तव में यह है विज्ञान स्वरूप है शांत है अजर्मा है अचल है अवस्तु है विज्ञान रूप है शांत है अद्वय है अद्वितीय है इस धर्मों का जो आरोप का अधिकरण होगा वो इस प्रकार का है शांत होने, तो ये सामान्य विशेषम एक रस में। न उसमें कोई जाति है न कोई विशेष है सामान्य विशेष धर्म से रहित है जैसे देखो सारे गौ में एक सामान्य धर्मो का गुरुत्व और विशेष धर्म होगा खंडगौ मुंडग इत्यादि जिसके सिंह टूट गए खंडगौ हो गया और सिंह न हो मुंडग बोलेंगे वो विशेष धर्म हो वैसे मनुष्य मात्र में एक सामान्य धर्म होता है मनुष्यत्व और विशेष होगा देवदत्त यज्ञ दत्व ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य आदि विशेष धर्म हो, हो जाएंगे ब्राह्मणत्व क्षेत्री देवदत्व यज्ञत्व आदि एक एक व्यक्ति में रहने वाला धर्म विशेष हो जाएंगे किन्तु वो कैसा है सामान्य धर्म भी नहीं विशेष धर्म ऐसा तो कोई धर्म है न सामान्य है न विशेष है भीशे रहा। भीशे रहा। रहा। एक कहा सामान्य विशेषकम विशेषम एक रश्मि का सामान्य भी नहीं विशेष भी नहीं जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व सामान्य धर्म है सारे मनुष्य में है और देवदत्तत्व एक दत्तत्व तो एक एक व्यक्ति का धर्म है वो देवदत्तत्व धर्म देवदत्त में रहेगा अन्य में नहीं रहेगा स्त्री तम स्त्री में है कुंत तो धर्म पुरुष में ही है मनुष्यत्व सब में है सामान्य विशेष धर्म ऐसे होते हैं या कोई न सामान्य धर्म है न विशेष धर्म आत्मा में कोई धर्म है सामान्य भी नहीं विशेष ऐसा है एक रस ऐसे आगे कहते हैं ब्रह्म जो चेतन स्वरूप है चेतन स्वरूप ब्रह्म है उसमें जो अजन्मा सिद्ध किया है उपवाद किया उसका उपसंहार करते आप आधी जाकर भजन वक्त का आजाद बात का उपसंगात करते हैं के बोला बोलना चाहते हैं ठीक है ठीक है थीका? अच्छा पूर्व की गौरत्व दीर्घत्व होते हैं देवदत्व से गुणवत्व था द्रव्यत्व स्फुटी क्रिय थे ये गौरत्व दीर्घत्व कहा देवदत्त व्यक्ति ने क्या कहा कहते हैं यहां देवदत्व को गुणवत्व गुणवान दिखा करके द्रव्योत्व स्फुटी क्रिय थे देवतत्व द्रव्य है क्यों गौरत्व तो दीर्घत्व तो एक गुण है गुण गुणी में रहेगा द्रव्य सिद्ध किया पूर्वाध पूर्वाध था। अर्धानुवादेगा अपराधी क्या? पूर्वार्थ में जो कहा था उसके अनुवाद के द्वारा उत्तरार्थ के योजना लगाते हैं जायेता इत्यादि सब ने कहा था विशेष हम प्रश्न पूर्वक विशेष क्या होगा इसका यह कल्पना का विशेष अधिष्ठान क्या होगा प्रश्न पूर्वक आपके इत्यादि जो कहा था को क्या है वो ये तो प्रश्न किया एवं विज्ञान प्रकार इस प्रकार है विज्ञान स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है जात्यादि शांत जाति आदि नहीं जाति नहीं चल नहीं बस नहीं शांत है अतएव अद्व तद इत्यादि कहा था ब्रह्मण सिद्पे अजत्म उपवार ब्रह्म जो चेतन स्वरूप ब्रह्म है उसमें अजन्मा सिद्ध किया था उसी का उपसंहार करते हैं इस कारिका के द्वारा आगामी से चेत धर्म अजस्मृता पतंतीय जायते चित्तम एवं धर्मा अजास्पता एवं न पतंते की संख्या गलत पड़ गई है 46 के में 16 हो गया है इन पुस्तकों छियालीस कारिका है और लिख दिया 16 इन पुस्तकों का एवं न जायते चित्त इस प्रकार देखो चित्त माने चेतन तत्व आत्मा है ये उत्पन्न नहीं होता है दुष्चित हो गया एवं न जायते चित्तम एवं धर्म अज्ञास्पदा इसी प्रकार देखो जितने भी जीव है सब अजन्मा ये धर्म जीवा शरीराधि धारियंत शरीर इंद्रिया धारयती धर्म हाथ प्रकार शरीर इंद्रिय उदाहरण करते हैं इसलिए धर्म का ये जीव है है।, है कोई जीव पैदा नहीं होता न इसकी वृत्ति होगी न जन्म तो की उत्पत्ति और मरण धर्म का आरोप करके मानता है कि मैं हुआ मरने वाला में ना उत्पन्न है ना तो एवं वाला है जाए थे चित्तम यह अजन्मा क्रम उत्पन्न होता चेतन उत्पन्न होता एवं धर्म अजास्त इस प्रकार से जितने भी धर्म अजीव है सबके सब अजन्मा है ऐसे स्मरण किया है बीबेपियों ने अभेदादियों एवं विजयनंदो नपतन क्यों करे इस तरह से जानने वाला जो व्यक्ति होगा होंगे ये लोग विपरीय न पतंज फिर भ्रांति में नहीं पढ़ेंगे विपरीत ज्ञान में नहीं पढ़ेंगे शरीराज में बुद्धि नहीं करेंगे रज्जु में सर्वबुद्धि नहीं करता कौन विवेक ही नहीं करता अविवेक ही करता है इसी प्रकार और विवेक आस्था में पहुंच गया वो जो व्यक्ति शरीराज में आत्मबुद्धि नहीं करता शरीराज में आत्मबुद्धि करना ही भ्रांति है ये है नहीं पड़ता में पड़ेगा <coughs> समय हो गया द्रम पश्ये पाक्ष Yes. Oh, sa